yong yodhan drashtanam sai sudayam yeda mitharam harshan dharmam ilaya payo ruuvam yatha टन सारंभ वकृव्याख्यानम श्रोत्र श्रवण वंदे स्मृति परंपरा ये जो शब्द होते हैं प्रेम धर्म ईश्वर इनके प्रयोग की एक परंपरा, है इनके साथ भी एक ऐतिहासिक संस्कृति लगी हुई है जैसे हम सुहने वाली इंद्रिय को नासिका अथवा घ्राण बोलते हैं और सुनने वाली इंद्रिय को श्रोत्र अथवा कान बोलते हैं तो यदि कोई इस बात को उलट दे, कि सुनने वाली इंद्रिय का नाम को तो नासिका रख दे और सुनने वाली इंद्रिय का नाम कर्ण अथवा श्रोत्र रख दे और इस ढंग से वो कोई बात बोलने लगे तो श्रोता की समझ में आना मुश्किल हो जाता है इसलिए हमारी भाषा में जो शब्द का प्रयोग होता है वो जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है अगर उसी अर्थ में उसको ग्रहण किया जाए तो अधिक उसमें गड़बड़ नहीं होते है। जैसे आजकल के उदाहरण के लिए मैं सुनाता जैसे अंग्रेजी में कल्चर शब्द है तो उसके लिए संस्कृत हिंदी में संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं परंतु संस्कृति शब्द का अर्थ निराला है और कल्चर शब्द का निराला है जैसे रिलीजन शब्द का आप प्रयोग करते तो हमारा संस्कृत का जो धर्म शब्द है उसका अर्थ रिलीजन में नहीं आता है तो आजकल बात ये हो गई कि संस्कृत भाषा की जो मूल परंपरा है और उसमें जिन शब्दों का जिस ढंग से प्रयोग होता रहा है उसको छोड़कर यदि अंग्रेजी में से आए हुए जो शब्द हैं उनके अर्थ के रूप में हम शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हैं तो थोड़ी उलटवासी हो जाती है अंग्रेजी के किसी शब्द के अनुवाद के रूप में आप यदि ध्यान और ज्ञान शब्द का अनुवाद करते हैं और हमारी बात उससे न मिलती हो तो आप उसको उल्टा मत समझना और यदि आपने संस्कृत के ध्यान और ज्ञान शब्द को समझकर और अंग्रेजी में उसका अर्थ लिया है तो हमारी बात से आपका कहीं विरोध नहीं पड़ेगा तो पहली बात यह है कि हमारा जो ध्यान और ज्ञान शब्द है वो परंपरागत है और एक खास अर्थ में उसका प्रयोग होता है ये पारिभाषिक शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के अब आपको उदाहरण के रूप से, से प्रारंभ करते हैं जैसे ये देखो फूल आत्मा फिर पत्ता रूमाल घड़ी ये हाथ में पांच चीज आई तो ये क्या हुआ कि ये हाथ की चंचलता हुई अब हाथ की चंचलता में मन की चंचलता तो है ही और ज्ञान की चंचलता भी है वृत्ति ज्ञान बढ़ता हुआ ज्ञान वृत्तियों की चंचलता भी है अब मान लो न उठावे चुपचाप हाथ बैठा है तो हाथ जड़ है ऐसा भी हो सकता है और हाथ चेतन से एक हो गया है ऐसा भी हो सकता है अब हम बार बार हाथ से रुमाल को ही उठावें और एक कहीं रुमाल को दो तीन पांच रुमाल को नहीं एक बार एक दूसरी बार दूसरी तीसरी बार तीसरी चौथी बार चौथी ऐसे चार रुमाल को चार बार नहीं उठाएं एक ही रुमाल को रखें उठाएं रखें उठाएं तो इसको हाथ की एकाग्रता बोले जाएगी बोला अब उसमें मन की एकाग्रता तो है ही है इसको एकाग्रता बोलते हैं और यदि एक ही रूमाल को उठा के हम अपने हाथ में रोक लें तो इसका नाम ध्यान हो जाएगा हाथ का ध्यान और हाथ में रूमाल है कि नहीं ये बिल्कुल हाथ में रूमाल लेकर हाथ और रूमाल दोनों के पकड़ने और पकड़े जाने का ख्याल छूट जाए तो ऐसा समझो कि हाथ और रूमाल दोनों की समाधि हो गई अभी हम ज्ञान को नहीं छूते हैं ज्ञान के बिना तो कोई व्यवहार होता ही नहीं जब कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें ज्ञान को मिला देते हैं और जब विवेक करते हैं तो ज्ञान को व्यवहार से निराला करके देखते हैं और जब ज्ञान के स्वरूप का साक्षात्कार अनुभव हो जाता है तो न ज्ञान का विषय अलग रहता है न ज्ञान में अनेकता रहती है एक अखंड ज्ञान ही परिपूर्ण है वो अपना आत्मा है ब्रह्म है और उसमें जैसे हमें देह को बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं देह हूँ मैं दे हूँ मैं दे हूँ ऐसे मैं आत्मा हूँ मैं चेतन हूँ मैं ब्रह्म हूँ इसको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती देखो विकास और उसके लिए कृष्ण और संस्कार के बाद अधिकृत और असंस्कृत तपना स्वरूप है ज्ञान की पराकाष्ठा के संबंध में शंकराचार्य भगवान ने जो पुराना उद्धत किया है उनका नहीं है ज्ञान अवज्ञानम ज्यानव, देहात्मक ज्ञान बाधकम आत्मन्यव भवे स्वजीवन अभी अपने देह के मैं होने का जैसा ख्याल एक संसारी मनुष्य को है कि उसको कभी 24 घंटे में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं देह हूँ और देह से सारे व्यवहार हो रहे हैं देह सोता है देह जागता है देह खाता है देह पीता है देह चलता है देह बोलता है देह भोग करता है लेकिन मैं देह हूँ ये वृत्ति बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती इसी तरह से अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप के संबंध में जिसको ज्ञान हो जाता है उसको न मरते समय न सोते समय न सपना देखते समय न कुछ करते समय कभी भी उसको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम आत्मा हैं, कि हम ब्रह्म हैं, कि हम चेतन हैं। तो अब देखो अब ये जो मैंने बात सुनाई आपको फूल पत्ता घड़ी रूमाल ये चित्त की चंचलता है बारंबार चित्त भिन्न भिन्न भिन वस्तुओं को पकड़ता है यदि सच्चा ज्ञान हो गया हो तो इस चंचलता से कोई हानि नहीं है भले ही मन हजार हजार विषय को पकड़ता रहे अच्छा उसको बाधित बोलते हैं परंतु सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी कोई तो एक सवाल एक सवाल पैदा होता है तो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरा मनी पर जैसे पांच चीजों को आपने हाथ से उठाया और छोड़ा वैसे एक ही चीज को मन से पकड़ने और छोड़ने लगे हैं तो अब उसमें भी जैसे जय जै राम जी की जय कृष्ण जी की जय गोपाल जी की जय देवी की जय गणेश जी की सब बोलते हैं ना तो ये कैसा हुआ कि वो तो पांच चीज हुई ना पांच आकार हुआ पांच नाम हुआ पांच बार बोला गया उसमें से जब ध्यान के मार्ग में आप चलना चाहेंगे तो किसी एक आकार को पकड़ना पड़ेगा तो जोगी लोग कहते हैं कि तुम भले पत्ते को पकड़ लो फूल को पकड़ लो तो आठ जोगी लोग वो कहते हैं एक हीरा रख लो सामने एक नीलम रख लो हरी हरी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं वो पन्ना रख लो हीरा रख लो और उसी को बार बार मन से पकड़ो और जब वो पकड़ में आ जाए तो उसी को थोड़ी देर के लिए रोक लो अच्छा अब इसमें ये आपत्ति है कि जिसमें हम अपने मन को रोकते हैं उसमें महात्म्य बुद्धि है कि नहीं तो यदि महात्म्य बुद्धि होगी कि ये महान वस्तु है और उससे प्रेम होगा गुण बुद्धि होगी पहले और गुण बुद्धि होने के बाद प्रेम होगा तब उसमें मन का स्वार्थिक प्रवाह हो जाएगा मन की धारा उसमें बढ़ने लगेगी जैसे कृष्ण कृष्ण कृष्ण बारंबार बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण में ई स्थापना की हुई है शिव शिव शिव उसमें ईश्वर बुद्धि की प्रतिष्ठा की हुई है तो जिस साधक को ये साधना बताई जाती है उससे ये नहीं कहा जाता कि ये बिल्कुल झूठी है यदि उसको ये बात बताई जाए कि यह कल्पना है या झूठी है तो उसकी साधना की जो नींव है वो कट जाती है और जिस अभिप्राय से ये साधना की जाती है उस अभिप्राय का ही लोप हो जाता है अभिप्राय तो ये है कि उसकी महिमा का हम वर्णन करें उससे प्रेम हो जाए और बार बार बार मन उसी को पकड़े उसमें एकाग्रता हो जाए तो बोले भाई इस एकाग्रता से क्या फायदा इस एकाग्रता से फायदा ये हुआ कि संसार में वासना के कारण जो मन कभी स्त्री में कभी धन में कभी बच्चे में भटकता रहता है तो जब ये बात सुनाई गई कि ये कृष्ण तुम्हारा बच्चा आ, है ये कृष्ण तुम्हारा पति है ये कृष्ण तुम्हारा स्वामी है ये कृष्ण साक्षात परमेश्वर है तो श्री कृष्ण में ही महत्व बुद्धि हो जाने के कारण उसकी वासना हो गई और ध्यान मार्गियों का ये कहना है कि वासना ध्यान से नहीं कटती असल में वासना वासना से कटती है तो, तुमको स्वाद आ रहा है ब्रह्मचर्य की महिमा मालूम होने पर भी उसका स्वाद मालूम नहीं है सत्य बोलना महत्वपूर्ण होने पर भी उसका स्वाद मालूम नहीं है उसमें एक स्वाद आता है जब स्वाद आने लगेगा तब उसमें मन ऐसा फंसेगा ऐसा फंसेगा कि जो तरह तरह की वस्तुओं की वासना है वो कट जाएगी तो उसको काटने के लिए चंचलता को काटने के लिए ये महत्वपूर्ण वस्तु का ध्यान नहीं किया जाता किसी वस्तु में महत्व की स्थापना करके जो ध्यान किया जाता है वो वासना काटने के लिए किया जाता है तो वासना का व्यावर्तक होता है प्रेम पूर्ण ध्यान अब प्रेम पूर्ण ध्यान यदि किसी लड़की का करोगे या किसी लड़के का करोगे तो शारीरिक संघ की संभावना होने से उसमें फिर लौकिक वासना आ जाएगी और ऐसे का ध्यान करो जिससे शारीरिक संग की संभावना नहीं है तो उसमें लौकिक वासना का उदय नहीं होगा अब आपको देखो हम आपकी आधुनिकतम बात को पुरानी भाषा में बोलते हैं तो हमारे गुरुजी जिनसे मैंने 18-19 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण किए थे तो वो क्या करते हैं कि 8 बजे प्रातः काल स्नान गंगा स्नान आदि से निवृत्त होके बैठ जाते हैं। मैंने उनसे विधि पूर्वक जैसे दीक्षा होती है दीक्षा ग्रहण किए थे अब हम उनकी सहायता करते एक गुरु जी का बड़ा भारी चित्र उन्होंने सामने रख लिया था और उसी की पूजा करते है तो वो क्या कहते हैं कि हमारे गुरु जी के शरीर में से नारायण निकल के आते हैं और मैं उनकी पूजा करता हूं फिर उसी में समा जाते हैं हमारे गुरु जी के शरीर में से शिव जी निकल के आते हैं उनकी मैं पूजा करता हूँ और फिर उसी में समा जाते हैं राम आते हैं कृष्ण आते हैं देवी आते हैं रामकृष्ण परमहंस आते हैं सब उसमें से निकल निकल के आते हैं वो कहते थे कि जितने देवी देवता है राम कृष्ण सीता राधा लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर है ये शक्ति और शक्तिमान ईश्वर ये सब हमारे गुरु जी महाराज के बच्चे कच्चे हैं ऐसे वो बोलते थे तो माने नारायण के शिव के राम के कृष्ण के शक्ति के यहाँ तक कि जिसका नाम ईश्वर सृष्टि में रखा जाता है उसके भी पिता हमारे गुरुदेव ही हैं। ऐसे वो बोलते थे अच्छा अब कोई कहेगा कि ये जितने माने हुए ईश्वर हैं, वो तुम्हारी स्वीकृति हैं। अब प्राचीन भाषा में श्रद्धा का भाव होने से ये हमारे गुरु जी के संकल्प हैं, ये हमारे गुरु जी के मानस पुत्र है ना? नु जी ने कृपा करके हमारी उन्नति के लिए आधार के रूप में हमको दिया है एक तो ये भाषा हो गई है ना? और एक भाषा ये होगी कि ये तो हमारे मन की कल्पना है तो जो कहेगा कि हमारे मन की कल्पना है वो इस ध्यान का अधिकारी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जिसकी महत्व बुद्धि तो होगी उसका प्रेम होगा और प्रेम होगा तो वासना उसमें उसके लिए वासना की उत्पत्ति होगी और आपस में समसत्ता जिनकी लख साधक बाधकता तीन वासना वासना को काट देगी वासना वासना को काटेगी बराबरी की चीज जो होती है वही बराबरी की चीज को काटती है शरीर में प्यास लगी हो तो मानसिक जलपान उस प्यास को नहीं काट सकता और सपने में सरोवर भरा हो लेकिन शरीर में प्यास लगी हो तो सपने का सरोवर उसको नहीं काट सकता इसलिए जो जिस भूमिका में बैठा हुआ है उसके लिए उसी भूमिका का साधन चाहिए देखो हमने इसलिए बताया कि आप जरा इसकी संगति पर ध्यान करें हाँ एक व्यक्ति बोलेगा मैं क्या कल्पना है एक व्यक्ति बोलेगा की ये तो हमारे गुरु जी के पुत्र है, है ना हमारे गुरुजी के संकल्प हैं, हमारे गुरुजी के भाव हैं, और हमारे कल्याण के लिए गुरुजी ने हमारे हृदय में इनको प्रतिष्ठित किया है एक श्रद्धा की भाषा होती है और एक रूखे सूखे लोग ध्वंस के मार्ग में जो चलते हैं, उनकी भाषा होती है आपको सीधी सीधी बात हम सुनाते हैं अब आगे चलो अब मन को कैसे रोकना तो जिससे प्रेम हो जाएगा वो बार बार बार बार वही आता है है ना? हमने कोई आराधना की है ना हमने पहले कोई ध्यान किया है सगुण का साकार का तो हमको ऐसा लगता था कि वो हमारे हृदय से बिल्कुल सटा रहता है हो तो कभी निकल के बिल्कुल ऊपर आता है और हमारी आँख को चूम लेता है हमारे कपोल को चूम लेता है कभी हमारी आंख से आंख मिलाता है और कभी बड़े प्रेम से हमारे हृदय से सक जाता है बोला तो हमारी ये जो भावना थी आप अपनी भाषा में इसको आप लोग आधुनिक रूप के व्यक्ति हैं, इसको कल्पना कह दीजिए है ना परंतु कल्पना दो तरह की होती है एक वासना को शिथिल करने वाली कल्पना और एक बासना को बढ़ाने वाली कल्पना तो वासना को शिथिल करने वाली कल्पना को भावना कहते हैं ये देखो ये प्राचीन शब्द है बोला है वो कल्पना परंतु वो हमारे जीवन में उपयोगी है कि नहीं तो क्या उपयोगी है तो योग की भाषा में इसको अक्लिष्ट विकल्प बोला जाता है योग की भाषा में एक को क्लिष्ट विकल्प बोलते हैं और एक को अक्लिष्ट विकल्प बोलते हैं प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतया ये पांच वृत्ति हैं और पांच प्रकार की वृत्तियों में एक क्लेश युक्त होती है और एक क्लेश मिटाने वाली होती है तो है तो ये भी विकल्प विकल्प शब्द का अर्थ आप जब तक हम पारिभाषिक रूप से नहीं बतावेंगे विकल्प माने होता है कि शब्द से तो ज्ञात होवे परंतु वस्तु रूप से न होवे उसका नाम होता है योग भाषा में विकल्प बोले और ये विकल्प हमारे मन में बारंबार आता रहता है तो इस विकल्प में से जो साधक अंश है उसको ग्रहण कर लेना और जो बाधक अंश है उसका परित्याग कर देना सब आपकी ध्यान की भूमि बनेगी अब ध्यान की भूमि बनाने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा आपको यदि बहुत शौक हो तो वेदांत की दृष्टि की बात हम बहुत जल्दी सुना देना लेकिन उसको सुनने के लिए पहले जो पृष्ठभूमि जो थरातल तैयार होना चाहिए है ना? उसके लिए आप ये बात देखो कि एक ही चीज को बारंबार पकड़ना बारंबार पकड़ना बारंबार पकड़ना और उसमें महत्व तो बुद्धि भी हो और प्रेम भी हो तो इसका नाम एकाग्रता तो हो गया जो की भाषा में इसको एकाग्रता बोलते है शांतो दिताऊ तो जो प्रत्यय शांत हो वही प्रत्यय उदित हो जो घटाकार शांत हो वही घटाकार उदित हो घड़ा तो घड़ा ही होता है लेकिन एक घड़ा वो होता है जिस पर स्वस्तिक बना के और पल्लव और धान्य की स्थापना करके और गले में सूत्र बांध करके और वरुण से मसी मंत्र से प्रतिष्ठा करके है ना? और फिर ये वरुण देवता है ये कलश नहीं है वरुण देवता है लो एक तो उस कलश का ध्यान होगा तो उसमें महत्वपूर्ण बुद्धि हो गई क्या हो गई कि देवता हो गया और देवता होने से उसमें थोड़ा आदर हो गया और आदर हो जाने से उसमें भक्ति हो गई और उसमें भक्ति होने पर यदि उसी समय परस्परी का चिंतन होने लगे या जुए का चिंतन होने लगे है या चोरी करने का चिंतन करने लगे तो आप कहेंगे कि अरे राम देवता का स्मरण करते समय ये क्या परस्त्री का क्या जुए का क्या चोरी का क्या शराब का चिंतन करता है वो जो महत्वपूर्ण बुद्धि है उसमें वो आपकी बुद्धि को वहाँ से वासना से मुक्त करने में दुर्बासना से वासना से नहीं खास करके दुर्वासना से मुक्त करने में वो देवता बुद्धि समर्थ होगी और यदि आप केवल घाटा घाटा घाटा घड़ा घड़ा घड़ा बारंबार बार घड़े का ध्यान करेंगे तो वो भी आपके मन में एकाग्रता होगी लेकिन वो दुर्बासना के निवारण में समर्थ नहीं होगी क्योंकि जब उस समय परस्त्री मन में आएगी, जुआ खेलना मन में आवेगा, उस समय दुर्बासना मन में आएगी, तो अकेला घड़ा आपके मन को शुद्ध नहीं कर सकता जिसमें वरुण बैठा हुआ है आपके मन में वो घड़ा उसको दूर कर सकता है नारायण अब यहाँ से हम बात को प्रारंभ करते हैं अब ध्यान क्या होता है ये जो एकाग्रता में बार बार बार बार वृत्ति का प्रवाह है इसकी जगह पर आप अपनी वृत्ति को एकाकारता में रोक लीजिए तो असल में निराकारता भी एकाकारता है आप आकार का अर्थ भी पुरानी बोली में पहले समझें तो पुरानी बोली क्या है आकारता कि, कि जो एक से अलग हो और हमारे तो बिल्कुल प्रेमी महात्मा हैं तो भिन्न भिन्न दो स्थितियां पैदा होते हैं एक समझो आपका मन एक समय निर्वृत्त है निर्विषय है और एक समय आपके मन में विषय आता है तो एक विषय वाला मन और एक बिना विषय वाला मन तो सामान्य रूप से जो गांव के साधक हैं, वो समझते हैं कि जितने समय घड़ी मन में रही उतने समय तक तो विषय रहा और जितने समय तक घड़ी या घड़ी के भाई बंधु बच्चे कच्चे मन में नहीं रहे उतने समय का नाम निर्विषय हुआ लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से ये बात ग्राह्य नहीं है क्यूँकी जिस समय मन में विषय रहा मन में विषय नहीं रहा इन दोनों समयों में भेद है कि नहीं है तो दोनों समयों में इतने समय तक विषय नहीं रहा हमारे मन में तो और वृत्तियों से वो निराली वृत्ति हो गई, उसका एक समय हुआ उसका एक स्थान हुआ उसका एक आकार हुआ और वो भी बनाई हुई हुई कर्ता के द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गयी और जिस समय आकार रहा कि हम घका को ही अपने हृदय में स्थापित करेंगे उस समय भी एक आकार रहा चित्त में वो भी कृत्रिम रहा और वो भी कर्ता के द्वारा उत्पन्न किया गया तो चाहे चित्त की स्थिति आकार सहित हो और चाहे निराकार हो और दोनों को जब हम रोक करके रखते हैं, तब उसमें एक प्रकार का प्रयत्न उत्पन्न होता है और जब प्रयत्न उत्पन्न होता है तो वो तनाव पूर्ण ही स्थिति कही जाएगी चाहे आप अपने मन को साकार करके रखें और चाहे निराकार करके रखे निराकार करके रखने में भी जोर लगाना पड़ता है निराकार करके रखने में हमारे मन में कोई बात आने ना पावे हमारे मन में कोई बात आवे समझो एक आदमी ने बिल्ली को घर में घुसा लिया और डरता हुआ बैठा है कि पता नहीं ये बिल्ली कब दूध पी जाए कब दही खा जाए कब कोई चीज गिरा दे अच्छा और वो बैठा तो है पलंग पर लेकिन बिल्ली से डर रहा है और एक आदमी ऐसा है जो डंडा लेके दरवाजे पर बैठ गया कि हम बिल्ली को घर में आने ही नहीं देंगे ओह तो, हो, हो मनोवृत्ति की दृष्टि से दोनों में कर्तृत्व ही है चाहे आप बिल्ली को घर में घुसा के उससे सावधान रहो और चाहे आप बिल्ली को घर के बाहर रख करके उससे सावधान रहो दोनों में कर्तापन का कर्तापन का थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है और यदि आप दोनों में से किसी स्थिति को कायम करना चाहते हैं, तो वो स्थिति थोड़ी देर के लिए कायम हो जाएगी और उसी स्थिति को कहेंगे कि ये ध्यान हो गया परन्तु असल में ये स्थिति भी ध्यान का बहुत निचला बल्कि इसको ध्यान कहने की कोई जरूरत नहीं है ये ऐसी स्थिति है ध्यान में सहजता लाने के लिए ध्यान को समाधि की ओर उन्मुख करना पड़ता है अभी द्रष्टा महाराज तो मैंने छोड़ रखा है है ना? ये जो, जो द्रष्टा महाराज हैं, वो तो वो जब हम एक दिन हमने क्या किया कहीं संत मत में सुन के आया था पुराने जमाने की बात है तो उन्होंने बताया कि ये दोनों आँखों का सूत एक जगह जाके मिलता है सूत सूत जो है माने एक सूत में ले लो एक सूत में कैसे लो कि दोनों आँख की पुतली एक सूत में नीचे हो गई और दोनों में से एक एक सूत निकाल के एक जगह ले जाके मिला दो तो दोनों की रश्मियों का सूत एक जगह मिलता है तो वहाँ तीसरा तिल है, त्रिकुटी है और तीसरा तिल है और वो शिव जी का ज्ञान नेत्र है अब महाराज मैंने क्या किया कि मैंने बैठ के ध्यान शुरू किया कि जैसे दो आंख हमारे ये है वैसे एक आंख हमारे यहाँ और है अब उसमें भी आंख जैसे होती है ये ऐसी तो बनावट मालूम पड़े और बीच में ये काली काली जो जगह है ये भी मालूम पड़े काली पुतली मालूम पड़े तो और मैं उसको ध्यान में देखूं <laughs> तो अब आप बताओ कि वो जो मैं काली पुतली वाली आँख भीतर देख रहा हूँ वो आंख है कि देखी जाने वाली वस्तु है असल में वो तो विषय है वो जो आँख भीतर दिखाई पड़ रही है वो तो जैसे ये रूमाल बाहर दिखाई पड़ रही है वो ऐसे ही भीतर वो एक आँख की कल्पना हो रही है अच्छा फिर सोचा कि आँख के द्वारा तो बाहर कुछ दिख रहा है क्या दिख रहा है शिवलिंग दिख रहा है कि इसके द्वारा प्रकाश दिख रहा है कि इसके द्वारा खाली जगह दिख रही है कई सूनी जगह बिल्कुल सूनी जगह इसके द्वारा दिख रही है अब आप हम हमने चाहे जो कुछ भी सोचा हो आप ये सोचिए कि आप जिस काली आंख के द्वारा भीतर वाली काली पुतली के द्वारा ये सब देख रहे हैं वो आपका दृश्य है कि वो आपका दृष्टा है तो वो तो जैसे रूमाल है उसी तरह से वो काली पुतली आपको भीतर दिखाई पड़ रही है तो वहाँ आप वहाँ आप ध्यान की गहराई में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ध्यय की गहराई में घुस रहे हैं ध्यान का जो विषय होता है वो ध्येय होता है वो ध्यान नहीं होता है तो इस बात को समझने के लिए कि ध्यान क्या होता है और हमारे तो योग मत में ध्यान की परिभाषा दूसरी है सांख्य मत में ध्यान की परिभाषा दूसरी है भक्ति मत में ध्यान की परिभाषा दूसरी है और मीमांसा मत में ध्यान की परिभाषा दूसरी है नारायण और ये जो उपासक लोग हैं सही शाक्तादी इनकी ध्यान की परिभाषा दूसरी है और वेदांत की ध्यान की परिभाषा दूसरी है वो कहते हैं कि ध्यान चाहे जैसा भी करो जैसा भी रखो चाहे जितना भी छोड़ो जो लगाने से लगा है और जो एक बार टूट जाएगा वो ध्यान तो है परंतु ना वो ज्ञान है और नारायण ना तो वो वस्तु है वो सद वस्तु भी नहीं है जो पैदा कर लगाने से मिलता है और छोड़ने पर छूट जाता है तो जो छोड़ने पर छूट गया वो कोई दूसरा होगा और जो बुलाने पर आया वो भी कोई दूसरा होगा कब वो अपना स्वरूप नहीं होगा तो वो ज्ञान अब देखो एक जरा सी बात और सुनाता हूँ इसको आप वस्तु की प्रस्तावना समझ लेना कि वेदांत मत में ध्यान को विषय विक्षेप को मिटाने के लिए ही स्वीकार किया जाता है वस्तु का साक्षात्कार कराने के लिए नहीं इसमें बहुत फर्क है और वेदांत की दृष्टि से ध्यान वस्तु के ज्ञान का साक्षात साधन नहीं है बल्कि अन्य विषयक जो चंचलता है उस चंचलता के निवारण द्वारा ज्ञान में सहायक है ध्यान ज्ञान में सहायक है परंतु अन्य के निषेध में सहायक होकर और ज्ञान से ध्यान होता है ये भी सही है परंतु विषय का जिस जैसा जैसा ज्ञान होगा उसका उसका ध्यान होता जाएगा ब्रह्म ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान वो न ध्यान जन्य है और न ध्यान जनक है न वो ध्यान का पुत्र है और न तो ध्यान का पिता है ब्रह्म ज्ञान न किसी का बेटा न किसी का बाप ब्रह्म ज्ञान तो साक्षात ज्ञान ब्रह्म है और जो वृत्ति ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उसकी स्थिति दूसरी है वो तो उत्पन्न हो के वो भी नष्ट हो जाता है वो भी रहने वाला नहीं है और ध्यान जो किया जाता है वो हो के टूट जाता है क्योंकि जो पैदा होता है वो टूटता है तो ध्यान ज्ञान में किस रीति से सहायक है ध्यान ज्ञान में अन्य विषयों को हटाने के द्वारा सहायक है और ज्ञान ध्यान में कैसे सहायक है जब ध्येय विषयक जो ज्ञान है उसके रूप में हमारी बुद्धि में आ करके ज्ञान ध्यान में सहायक है तो इसको इष्ट विषयक ज्ञान विवेक का ज्ञान अविद्या की निवृत्ति का ज्ञान और स्वरूप भूत ज्ञान ऐसे ज्ञान शब्द का भिन्न भिन्न रीति से प्रयोग किया जाता है तो आप कहीं जाके बाजार में सुनया एक जगह कि ज्ञान ध्यान का साधन है तो हम उसका खंडन नहीं कर सकते क्योंकि बिना इष्ट का ज्ञान हुए ध्यान लगेगा कैसे परंतु वो इष्ट का ज्ञान होगा अद्वै तत्व का ज्ञान नहीं होगा है ना? और कोई कहे बिना ध्यान के ज्ञान नहीं हो सकता तो वो ठीक है बिना दूसरों को हटाए ज्ञान होगा कैसे है बोले भाई ज्ञान और ध्यान बिल्कुल एक साथ रहता है जब समाधि लगती है तो उस समय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद समाधि में नहीं रहता है कह ये ये बात भी बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम बाजार में तो सुन आओगे और तुम्हारे अनुभव में कहते हैं न बच्चों भाई की जीवन में उतरना चाहिए जीवन में उतरना चाहिए तो ये जो आपकी जीवन धारा है वो तो अनंत अखंड बह रही है और उसमें एक शरीर जो है ये पानी में तरंग की तरह, पानी में बुलबुले की तरह है ना? ये जैसे समुद्र में एक बुलबुला होता है वैसे ज्ञान की अखंड धारा में ये ब्रह्मांड और तुम्हारा शरीर उसके एक बुलबुले के बराबर भी एक कणा के बराबर भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनंत ज्ञान स्वरूप ज्ञान और जीवन एक बोला जीवन माने दैहिक जीवन नहीं जो मां बाप से पैदा हुआ और एक दिन आग में जला दिया जाएगा है नष्टि का समी में लय कर दिया जाएगा आ, मिट्टी में गाड़ दो या पानी में बहा दो और या आग में जला दो या हवा में सुखा दो वो नहीं एक दिन चाहे ये सूखे चाहे रहे मेढक गर्मी के दिनों में मर जाता है और बरसात के दिनों में फिर पैदा हो जाता है तो ऐसे जीवन की अखंड धारा में ये शरीर मृत्यु की गर्मी में झुलस जाता है और फिर नारायण जब वासना की बरसात आती हो जाता है तो ये जो शरीर है ये तो बनता और बिगड़ता रहता है परंतु इसके भीतर जो अखण्ड जीवन की धारा है वो अखंड जीवन की धारा देशकाल वस्तु ऐसी अपरिचिन्न नहीं है और उसको बनाना नहीं है वैसा वो तो वैसा है ही है न तो नारायण ध्यान और ज्ञान इसमें सामान्य रूप से मानसिक कृतित्व जहाँ रहता है उसका नाम ध्यान होता है और जहाँ मानसिक कृतित्व जो है मानसिक कृतित्व का लोप हो जाता है उसका नाम समाधि होता है और जहाँ तत्व ज्ञान के द्वारा कृतित्व बाधित हो जाता है वहाँ तत्व ज्ञान होता है तत्व ज्ञान तो मानसिक कृतित्व की उपस्थिति का नाम ध्यान है और मानसिक कृतित्व की शांति का नाम समाधि है और मानसिक कृतित्व के अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा अन्य ज्ञान के द्वारा नहीं अधिष्ठान स्वयं प्रकाश अधिष्ठान के ज्ञान के द्वारा जो कृतित्व का बाघ है उसको ज्ञान बोलते हैं। अब इसको हम धीरे धीरे आपके सामने भिन्न भिन्न रीति से ज्ञान ध्यान कैसे होता है वो सुनाएंगे। आज मैं सवेरे पढ़ रहा था पद्म पुराण पद्म पुराण के भूमिखंड में तो उसमें महाराज जीवात्मा जी जो है उनसे आके बुद्धि ने कहा हे जीवात्मा पाँच चोर तुम्हारे पास आवेंगे उनसे सावधान रहना तो जीवात्मा ने कहा कि ठीक बात है बोले तब हमको करना क्या चाहिए बोले कि दो महात्मा निवास करते हैं, एक का नाम है ध्यान और एक का नाम है ज्ञान इन दोनों महात्माओं का तुम सत्संग करो तो तुम्हारा कल्याण रहेगा और यदि दोनों का सत्संग तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा अमंगल होगा अब महाराज इसके बाद वो पांचों जो हैं चोर बड़े मीठे मीठे बन के सुंदर सुंदर रूप बना करके जीवात्मा के पास आये अब जीवात्मा ने मना किया कि भाई हमको मालूम है कि तुम लोग बड़े भयंकर हो हम तो तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे अब उन्होंने अपनी तारीफ करनी शुरू की कि हम तो धरती है काम तो पानी है ना? धरती ने कहा हम बढ़िया सुगंध देंगे तुमको और पानी ने कहा की हम बढ़िया स्वाद देंगे तुमको और तेज ने कहा कि हम तुमको बढ़िया रूप देंगे वायु ने कहा कि बड़ा सुकुमार स्पर्श देंगे आकाश ने कहा हम संगीत सुनाएंगे वो प्रलोभन दिया महाराज उसको कि वो फिर जो है वो उनकी ओर आकर्षित हो गया तो फिर बुद्धि आई बोले कि देखो आखिर में तुमने ध्यान और ज्ञान का संग छोड़ दिया ना ये बड़े भयंकर है इनके अंदर एक मोह बैठा हुआ है मोह इनके अंदर मोह का जहर है वो तुमको चढ़ जाएगा जो तुमको चढ़ जाएगा उनके भीतर तुम फसना मत अब ऐसी कह कि बुद्धि फिर चली गई और फिर चली गई तो ये फिर पांचों आए और अंत में जीवात्मा जी ने इनकी बात मान ली मान ली तो ये बोले कि देखो हम लोगों का भोग करने के लिए शरीर धारी होना पड़ेगा तो जीवात्मा जी को गर्भ में ले आई अब ले आए ये और गर्भ में आ गए तो इनको बड़ी तकलीफ हो तो बोले हम तो जाते हैं बाबा वो बोले कि नहीं नहीं थोड़ी तकलीफ तुम सह लोग कोई भी मीठी चीज खानी पड़ती है तो थोड़ी गरम तो करनी पड़ती है बिना तपस्या के तो कोई फल मिलता नहीं है ये गर्भ बात का दुख तुम सह लो और शरीर को ग्रहण कर लो तो बाद में चल के हम तुम लोगों तुमको बहुत बहुत सुख देंगे ऐसा करके वो जो पांचों वो जीवात्मा को फंसा के शरीर में ले आए अब फिर बुद्धि आई बोले की तुमने बड़ी गलती की जो ध्यान और ज्ञान को छोड़ दिया उसका नाम ही ध्यान ज्ञान का अध्याय है तो वो बड़ी विस्तृत पांच अध्यायों में पांच अध्यायों में वो कथा है मैं थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी करके किसी किसी दिन सुनाया करूंगा नारायण ओम शांत